विनय पत्रिका श्री सीता स्तुति कई पुरानी प्रतियों में श्री सीता स्तुति प्रसंग में नीचे लिखा दंडक भी मिलता है इसे चालीस का संख्या देकर हम यहाँ टिप्पणी के रूप में देते हैं क्योंकि कोई कोई इसे छेपक भी समझते हैं जैत से जानकी भानु की, भान भान की प्राण प्रिय वल्लभे तरणी भूपे द्रमा आनंद चैतन्य घन विग्रहाक्ति आह्लाद निसारूपे जयत चित्तचरण चिंतन जेह ही धरती हृतकाम भयकोह मदमोह रुद्रविधुसुरत पदे जयतिरी राम जायाम कर्म जप योग विज्ञान वैराग्य लगी मोक्षोगी जे प्रभुमना वै जैत वै सब सक्त शिव भूषणे ते जै न तव दृष्टि कबहु पाभ जैति जय कोट ब्रह्मांड की ईश जय निगम मुनिबन बुद्धि ते अगम गावै विदती गाथ अहदान कुलमाथ दान कुलनाथ सोनाथ तब दान ते हाथ या दिव्यशत वर्ष जप ध्यान जप शिव धर्ो राम गुरुप मिलिपथ पत पता चितलीनलखि कृपाकृत तबह देवी हे देव देवतर पाओ जयति श्री स्वामिनी शिव शुभनाम दामिनी कोटन निज देह दरश गजगामनि पाव परशय इंदिरा आदि गज गामि देव भामि सब पाव पर सुलभ नाही कृपा परिपूर्ण नव कंज दल लोचना प्रगट भई जनक निप माही रमित तो प्रिय प्रेम प्रकटन करण लंका कछु खेल ठांज गोपिका कृष्ण तव तुल्य बहु जतन बहुजतन करी तो मिली इस आनंद मांज हेन तव तो सुखिंगरिंक सोभिमुख जो देव देवन अधम उद्धरण यह जान गहि शरण तव दास तुलसी भयो आय चेरऊ कबहूक अंबय पाई मेरियो सुधिला दयाल बी कछु करुण कथा चलाई दीन सब अंगही नमलिन अधी अघायी नाम लय भरय उदर एक प्रभुदासी दास कहाई बूझिये है कौन कहे भी नाम दशा जनायी सुनत राम कृपाल के मेरी बिगरी हो बन जाई जान के जग झनन झन के ये बचन सहाय तरय तुलसी दास भव तव नाथ गुन घन हे माता कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र जी को मेरी भी याद दिला देना इसी से मेरा काम बन जाएगा यो कहना कि एक अत्यंत दीन सर्व साधनों से हीन मनमलिन दुर्बल और पूरा पापी मनुष्य आपकी दासी तुलसी का दास कहलाकर और आपका नाम ले लेकर पेट भरता है इस पर प्रभु कृपा करके पूछें कि वह कौन है तो मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता देना कृपालु रामचंद्र जी के इतना सुन लेने से ही मेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी हे जगत जननी जानकी जी यदि इस दास के आपने इस प्रकार बचनों से ही सहायता कर दी तो यह तुलसीदास आपके स्वामी की गुणावली गाकर भवसागर से तर जाएगा कब हुमय सुधिद्याय मेरी मातु जान जन कहा यी नाम लेत हो किये पन चातक जो प्यास प्रेम पान की सरल कहायी प्रकृति आप जानिये करुणा निधान की निज गुण दास दोष सुरत चित्रहत न दान की बान विसार नसील है मानद अमान की तुलसीदास निसराइये मन कर्म बचन जाके सपने गति आन की हे जानकी माता कभी मौका पाकर श्री रामचंद्र जी को मेरी याद दिला देना मैं उन्हीं का दास कहता हूँ उन्हीं का नाम लेता हूँ उन्हीं के लिए पपीहे की तरह व्रण किए बैठा हूँ मुझे उनके स्वाति जल रूपी प्रेम रस की बड़ी प्यास लग रही है यह तो आप जानती ही हैं कि करुणानिधान राम जी का स्वभाव बड़ा सरल है उन्हें अपना गुण शत्रु द्वारा किया हुआ अनिष्ट दास का अपराध और देह हुए की बात कभी याद ही नहीं रहती उनकी आदत भूल जाने की है जिसका कहीं मान नहीं होता उसको वह मान दिया करते हैं पर वह भी भूल जाते हैं हे माता तुम उनसे कहना कि तुलसीदास को न भूलिए क्योंकि उसे मन वचन और कर्म से स्वप्न में भी किसी दूसरे का आश्रय नहीं है